कहीं एरावत के शीश पर सिर रख कर रो रहा होगा चांद स्मृतिया तैर रही हैं भीष्म के मन में जैसे समुद्र में तैरता है कोई तूफान में नष्ट हुआ जहाज बहुत लंबी होगी जीवन की यह अंतिम यात्रा भीष्म के कान सुनते हैं अपने आस पास हंसू की चहल कदमी ये ऋषिगण हैं जिन्हें भेजा है माँ गंगा ने इस रूप में अपने धर्म स्वरूप पुत्र की प्रदक्षिणा करने के लिए हिमालय पुत्री गंगा अब धरती पर लौट नहीं सकती अपने, अपने पुत्र का सिर स्पर्श करने, करने के लिए भीष्म की बंद, बंद पलकों में झाकती है मां गंगे अब भी वो उसी तरह पकड़े, पकड़े हैं मां का आंचल जैसे कभी उन्हें सौंपा था स्वर्ग लौटती गंगा ने महाराज शांतनु को वह सोचते हैं काश काश इन क्षणों में माँ तुम होती मेरे पास मैं खोलता हृदय की एक एक गांठ मृत्यु का क्या है पिता के वरदान से वह तो सदा ही मेरे अधीन है मुझे तो उसकी प्रतीक्षा करनी ही होगी सूर्य के उत्तरायण में आने तक माँ धर्म स्वरूप भीष्म भी का तिरस्कार उसे देनी चाहिए नई परिभाषा पर मां वह तो मेरा अहम था उससे कैसे परिभाषित होता धर्म मां सत्यवती की प्रसन्नता के लिए भाई विचित्र वीर के गृहस्थ के लिए मैंने किया काशी नरेश की तीन पुत्रियों का स्वयंवर से अपहरण अपने राज मद में चूर होकर क्या यह न्यायोचित था मंत्रियों ने और ब्राह्मणों ने यह कहकर सदा की तरह ही बोला था एक ऐतिहासिक झूठ कि भीष्म तुम तो धर्म के अवतार हो अधर्म कर ही नहीं सकते रथ में बैठी हुई अंबा, अंबिका और अंबालिका की आखों में छलक रहा था भय और अपमान का सागर वे नहीं जानती थीं कि मैं उन्हें सौंपना चाहता हूँ एक ऐसे पुरुष को जिसमें अपना निज पौरुष है ही नहीं पौरुष होता तो वह स्वयं उपस्थित हो सकता था स्वयं वर् में शाल्व आदि समस्त राजाओं को पराजित कर आखिर क्यों उठा लाया था काशी राज की तीन कन्याओं को मां तब क्यों नहीं उद्वेलित हुआ धर्म क्यों नहीं देवताओं ने पकड़ा भीष्म का हाथ जब ब्रह्मचारी होकर भी वह कर रहा था इन कन्याओं का अपहरण मां मृत्यु सभी को आती है किसी न किसी कारण के साथ मृत्यु मृत्युजित भीष्म के लिए भी यहां अपवाद नहीं है ष्म मृत्यु पर्यत दोषी रहेगा अंबा के अनुचित अपहरण का जिसने नहीं किया स्वीकार विचित्र वीर को कैसे भूलूं समय के इस दुखद काल क्रम को अतीत की स्मृतियों की गहरी परछाइयों में खो गए हैं भीष्म उन्हें रह रहकर याद आ रही है एक बार बार घायल होती स्त्री की कहानी इतिहास जिसे अंबा शिखंडिनी या शिखंडी के नाम से जानता है आओ आओ सुनते हैं अंबा की यह अद्भुत कहानी अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर वशिष्ठ की कविता शिखंडिनी का प्रतिशोध भाग, भाग दो, दो। वाचक स्वर पर भारती परिमल